ईश्वर का विषय अपने आप में बड़ा कठिन है ईश्वर के गुणधर्म बहुत व्यापक हैं ईश्वर परोक्ष विषय है हमारे लिए और साथ में प्रचलित भिन्न भिन्न भिन विचार विचारधाराएं मान्यताएं भी हैं इसलिए उसमें निर्णय करना हमारे लिए आज की परिस्थिति में अनेक बार कठिन प्रतीत होता है इसको यदि दूसरे ढंग से देखें कि परमात्मा ने ये जन्म ईश्वर की प्राप्ति के लिए अपनी प्राप्ति के लिए हमें दिया है हम उसके आनंद को प्राप्त कर सकें मुक्ति को प्राप्त कर सकें तो परमात्मा इतना तो बुद्धिमान है सर्वज्ञ है कि वो हमें ऐसी सामर्थ्य भी देगा हमें सामर्थ्य ना दे और मुक्ति प्राप्ति के मार्ग पर चला दे हुई ये परमात्मा की दृष्टि से संगत प्रतीत नहीं होता है परमात्मा परम पिता है गुरु है परम गुरु है दयालु है कृपालु है हम उसके संतान के समान हैं पुत्र के समान हैं वो तो हमें सामर्थ्य न दे बिल्कुल भी सामर्थ्य न दे उस और आगे बढ़ने के ऐसा नहीं हो सकता परमात्मा ने सामर्थ्य हमें दी है हम उसका उपयोग पूरा नहीं कर पाते अथवा उन साधनों की दिशा दूसरी तरफ हो जाती है हम उसका दूसरे ढंग से उपयोग करने लगते हैं कुछ प्रयत्न ना करके जैसा सुना है वैसा मान लेते हैं जैसा किसी ने भी कहा मानने लग जाते हैं सुनते सुनते और स्वयं का प्रयत्न जो होना चाहिए वो नहीं कर पाते और जब उस तरह की आदत भी नहीं होती है और ये कहा जाता है कि ये बात हमारी परंपरा की है हमारी संस्कृति की है इन इन व्यक्तियों ने कही है तो वो ठीक ही है ये मानकर के जब हम चलते हैं तो भले ही हमें कुछ विरोध दिखाई देता हो हम संगति का प्रयास करते हैं कि ठीक है ये भी ठीक है ये भी ठीक है परमात्मा ने मनुष्य को सत्यग्राही बनाया है परमात्मा ने हमें ऐसा बनाया कि हमें सत्य में श्रद्धा होती है और असत्य में अश्रद्धा होती है दृष्टवा रूपे सत्यान सत्यानृत प्रजापति वेद का मंत्र है प्रजापति ने सत्य और असत्य को अलग अलग कहे असत्य अश्रद्धा अददात असत्य में उसने अश्रद्धा को रखा है और सत्य श्रद्धा प्रजापति सत्य में हमारे में श्रद्धा पैदा होगी लेकिन हमें ये तो प्रयत्न करना ही होगा कुछ कि सत्य क्या है और असत्य क्या है तो अपने आग्रहों को कुछ समय के लिए छोड़ के जो हम भी मानते हैं ठीक है मानते रहे विचार के लिए यदि हमने जो सुना है पढ़ा है उससे हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है ईश्वर के बारे में तो ठीक है कोई बात नहीं वैसा ही मानते रहे ईश्वर के बारे में अब कोई संदेह नहीं बचा है या नाम मात्र को बचे है, सब कुछ ठीक हो गया है संदेह रहित स्थिति है लगभग संदेह रहित स्थिति है तो ठीक है भले ही मानते रहिए वैसा लेकिन एक तरफ हमारे मन में संदेह भी है जो बातें सुनी पड़ी हैं वो विरोधी भी लग रही हैं हमें और तब हम उसको छोड़ दें कि कोई बात नहीं जैसा है वैसा ही ठीक है ये परमात्मा की दी हुई सामर्थ्य का उपयोग ना करना है यदि हमारे मन में संदेह है कुछ विपरीत लगता है असंगति लगती है तो हमें विचार करना ही चाहिए और परमात्मा की दी हुई सामर्थ्य को बुद्धि को सत्याग्राहिता को हम अपने अंदर लेके चलें पवित्र भाव से मुझे सत्य जानना है तो विचारते विचारते हर आत्मा उस स्तर पर पहुंच सकता है उसको तो निश्चय हो जाए ठीक निश्चय हो जाए अपने हट और दुराग्रह हटाते हुए हम चलेंगे तो सत्य तक पहुंच जाएंगे हट और दुराग्रह रखते हुए चलेंगे तो सत्य तक पहुंचना कठिन होगा पहुंचेंगे तो सही कहीं ना कहीं अगर हम विचार कर रहे हैं अगर हम बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं यदि हम प्रमाणों का प्रयोग कर रहे हैं उसमें समय लगा रहे हैं तो हट दुराग्रह भी धीरे धीरे कटते हैं समय लगेगा लेकिन वो भी हट जाएंगे लेकिन यदि हम इसमें कुछ भी प्रयत्न नहीं कर रहे हैं ये सोच करके कि ईश्वर का विषय है उसको हम थोड़ा ना जान सकते हैं हम थोड़ा समझ सकते हैं हमारी बुद्धि में थोड़ ना है अगर ये सोच बना ली है तो इसका समाधान कभी भी नहीं होगा क्योंकि जो प्रचलन है ईश्वर के बारे में अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग महापुरुषों के द्वारा विद्वानों के द्वारा उपदेशकों के द्वारा जो जो कहा जाता है उसको तो एक जैसा कर नहीं सकते उनको हम एक जैसा नहीं कर सकते वो एक जैसे होते तो हो ही जाते अभी तक वो तो जैसे हैं वैसे हैं भिन्न भिन्न तो हमें तो प्रयत्न करना ही होगा और उस प्रयत्न के द्वारा इन सबके बीच से हमें स्पष्टता आने लग जाएगी तो यह सोच करके बैठ जाना कि हम तो ईश्वर को जान नहीं सकते हम तो क्या हैं कुछ भी नहीं है हम कैसे निर्णय करें और दूसरों पर ही पूरे आधारित रह जाए तो ईश्वर का विषय जीवन भर स्पष्ट नहीं होने वाला है ऐसे ही चलता रहेगा जी अंतिम समय तक यू ही चलता रहेगा हां ऐसा भी सुना है ऐसा भी सुना है पता नहीं क्या है पूरा जीवन यू ही निकल जाएगा परमात्मा के प्रति भी तो आदर भाव हमें रखना होगा कि उसने हमें सामर्थ्य देके भेजा है ये जो हम सोच लेते हैं कि नहीं हम तो जान नहीं सकते ईश्वर को यह ईश्वर की अवहेलना है एक तरह से क्या हम ये मानते हैं कि ईश्वर ने ऐसी सामर्थ्य नहीं दिए हमें मनुष्य शरीर दिया है जिसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं सर्वश्रेष्ठ बुद्धि वाला है और वो इस दिशा में कुछ भी नहीं बढ़ सकता है कुछ नहीं कर सकता तो परमात्मा को ही दोष आएगा कि उसने मुक्ति प्राप्ति के लिए अपनी साक्षात्कार के लिए शरीर दिया और सामर्थ्य नहीं दिया हमारे को तो परमात्मा पे विश्वास रखते हुए जिसने इतनी सारी सृष्टि को बुद्धिपूर्वक बनाया है उसने ये शरीर भी बुद्धिपूर्वक बनाया है मानव शरीर भी बड़ा विचित्र विशिष्ट दिया है उस भावना को रखते हुए अपने पे आत्मविश्वास रखते हुए ठीक है हम प्रारंभिक हैं गिरेंगे पड़ेंगे ठोकरें लगेंगे गलत भी जान लेंगे पर मन में सत्य को जानने की भावना ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जानने की भावना रखते हुए यदि हम चल रहे हैं परमात्मा तो सहायता करता ही है हम एक कदम चलते हैं उसकी तरफ तो वो तीन कदम हमारी तरफ चलेगा हम जितना बढ़ते हैं उससे ज्यादा वो हमारे को सहयोग करेगा लेकिन हम उस तरह प्रयत्नशील हों तो सारे बादल हट जाएंगे एकदम स्पष्टता आ जाएगी तो अपने पे विश्वास रख के कि हमें भी करना है लेकिन अपनी परीक्षा भी दूसरी तरफ से करनी है वो कई तरीके अपनाने होते हैं कि हम ईश्वर की वाणी से विपरीत तो नहीं सोच हम गलत सोच सकते हैं निसंदेह क्योंकि हमारा सुना पढ़ा बहुत सारा है हम अम, हमारा यत्न भी कम है तो उसकी हम दूसरों से भी परीक्षा करते रहते हैं और उसमें एक तालमेल करके समझ करके हम अधिक अधिक शुद्ध स्थिति में जा सकते हैं तो ईश्वर के विषय में आपके बीच से जो और प्रश्न आए हैं उनको मैं लेता हूं रजनीश जी का प्रश्न है पीछे अवतार वाला विषय आया था कि ईश्वर अवतार ले सकता है या नहीं शरीर धारण कर सकता है या नहीं उसके संदर्भ में ही एक इनके प्रश्न है कुछ और उस समय ये एक बात रखी थी साथ में कि यदि ईश्वर अवतार लेता है फिर तो वो एक देश में आ गया एक शरीर में आ गया तो सर्वव्यापक है उसके ऊपर इनका प्रश्न है कि ऐसा तो कहीं सुनने में नहीं आता है कि ईश्वर जब शरीर रूप में अवतरित होता है तो उसकी सर्व व्यापकता समाप्त हो जाती है तो अवतारवाद में सर्वव्यापकता बाधक कैसे है अवतार का मतलब हम क्या लेते हैं यही तो कहते हैं कि परमात्मा ने शरीर धारण कर लिया यदि दूसरे ढंग से देखें कि परमात्मा सर्वव्यापक है तो वो सब शरीरों में तो वैसे भी है उस शरीर में वो आया वो उसने अवतार लिया तो अवतार का फल उससे भिन्न अर्थ क्या है वो सर्वव्यापक है और उस शरीर में तो वैसे भी है हम सबके शरीर में है महापुरुषों के शरीर में भी है दुष्टों के शरीर में भी है सामान्य व्यक्ति के शरीर में भी है उन्हीं शरीर में ये विशेष कथन किस लिए तो उसका तात्पर्य यही होता है कि वो वहां आ गया है उसने शरीर को धारण किया है जैसे कोई आत्मा धारण करता है और अवतार शब्द का एक अर्थ मैंने जो शब्द अर्थ कहा था जैसे कि हम अवतरित होते हैं नदी में अवतरित हो गए नीचे उतर के आ गए नीचे आना क्या होगा परमात्मा का परमात्मा कहीं ऊपर है और नीचे उतर के आए ये तो संभव नहीं है वो तो सर्वव्यापक है अवतरण इसी रूप में माना जाएगा कि जो सर्वव्यापक है वो एक जगह आ गया है। ऐसा कहते नहीं है वो अवतार वाले इस रूप में प्रस्तुत नहीं करते क्योंकि वो दूसरी तरफ सर्वव्यापक भी मानते हैं। लेकिन यदि अवतार की धारणा मानी जाए अवधारणा मानी जाए तो ऐसा मानना ही होगा उनको उनके पक्ष में यही बनेगा कि अवतार होगा क्या फिर यदि सब जगह व्यापक रहते हुए उस शरीर में है तो वो तो वैसे भी है अभी भी है तो हम सबके शरीर में है फिर उस एक विशेष शरीर में आया उस अवतार का मतलब क्या हुआ और जब वो सबके शरीर में है जिसको उसे नष्ट करना है उसके शरीर में भी है वहां भी कर सकता है तो ये तो एक सामान्य तर्क से युक्ति साथ में रखी थी बाकी मूल प्रमाण अलग हैं, जो कि वेद के अंदर उसको अकायम कहा गया उसको अपने लिए आवश्यकता नहीं है वो सर्वशक्तिमान है ये सब कार्य जो जिसको करने के लिए हम अवतार की परिकल्पना करते हैं वो तो वो वैसे भी कर सकता है उससे बहुत बड़े बड़े कार्य करता है वो और किसी एक के लिए आए किसी एक के लिए कुछ के लिए आए उसके लिए तो ये पृथ्वी क्या है इतना सारा लोक लोकांतर है नहीं, सब जगह है अवतार लेके ही वो अपने काम करेगा तो कहां कहां करेगा उसको कोई आवश्यकता नहीं इसलिए मूल बातें तो आधार तर्क युक्ति शब्द प्रमाण तो अलग है ये तो साथ में एक बात कही गई कि अवतार में उनको मानना होगा कि वो एक ही जगह है और वो हो नहीं सकता था आगे इनका प्रश्न है हमारे अनेकानेक आध्यात्मिक आदर्श महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अवतारवाद को माना ही नहीं अपितु प्रचारित प्रसारित भी किया है क्या इन्हें ईश्वर के बारे में अपूर्ण ज्ञान था इतिहास को हम जब देखते हैं वेदों का पठन पाठन बीच के लंबे काल तक नगण्य प्राय हो गया समाप्त हो गया था ईश्वर की वाणी वेद जिसमें उसका शुद्ध स्वरूप बताया गया जो भी कारण रहे हमारे आपस के युद्ध रहे महाभारत काल और उसके बाद की चीजें पराधीनता हमारा आलस्य और कुछ नए नए मत संप्रदाय जो कि अलग अलग बातों को प्रमुखता देते रहे और जनसामान्य भी बड़े व्यापक रूप से उस तरफ गया और वैदिक धर्म का ह्रास प्राय हो गया था और उस स्थिति में वेदों को बचाने मात्र के लिए बहुत सारे ब्राह्मणों ने उसको स्मरण किया उसके सस्वर पाठ किया और उस परंपरा को बनाए रखा उनके लिए उसको बनाए रखना भी बहुत मुख्य था स्मरण करना नहीं तो ये तो समाप्त हो जाते नष्ट हो जाते दर पीढ़ी उन्होंने स्मरण किया अपने बच्चों को कराया त्याग तपस्या से तो उनको मूल को स्मरण रखा वो अर्थ तक नहीं गए वेद सुरक्षित तो रहे इस रूप में लेकिन अर्थ के लिए उनके पास नहीं समय था वो प्रतिदिन पाठ करते थे सारा समय उनका उसमें जाता था जो का याद रखना था पढ़ाना था याद रखना था सिखाना था उसी में रहे तो उस परंपरा में वेदों का अर्थ ुप्त ही रहा और दूसरे बाकी कुछ ग्रंथ प्रचलित हो गए समय के अनुसार समाज के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों के और वहीं तक ही वो सीमित रह गए वेदों का पठन पाठन वेदों का अर्थ सहित ये सब करना छूट सा गया बिल्कुल छूट गया अब वो परंपरा सैकड़ों वर्षों तक चलती रही और उसमें जिनको जो जो हुआ करते रहे आज भी देख सकते हैं बहुत सारे साधक होते हैं जब अपनी दृष्टि से हम करने लगते हैं केवल अपने कोई ही और बहुतों को मिलके और सामंजस्य नहीं होता तो अलग अलग कुछ कुछ मान्यताएं चल पड़ती हैं मूल कसौटी वेद है, है। ज्ञान का सागर वो है मूल आधार वो है ईश्वर की स्वयं की वाणी है वो निर्भ्रम है उससे कसौटियां छूटती चली गईं और अपने अपने ढंग से प्रचलन में आ गया वो प्रचलन में इतना आ गया कि वही स्वीकार होते गए और वो जनता में इतना प्रचारित हो गया कि कोई समझ भी ले बड़ा व्यक्ति तो भी उनको कहने का नहीं हो पाता कि कैसे कहें इनको शिकार ही नहीं हो सकता इनकी सबके इसी प्रवाह में जा रहे हैं चलो इसी बहाने ये इतना ही कर रहे हैं कोई बात नहीं इनके लिए इतना भी पर्याप्त है महापुरुषों को ही भगवान के रूप में पूज रहे हैं ठीक है अवतार मान रहे चलने दो कुछ तो कर रहे हैं उस आपातकाल में जब कुछ नहीं था विपरीत जा रहे थे उसमें जो था वो चलाते रहे और ये विपरीत बातें धारणाएं गंभीर होती गईं होती गईं और सदियों तक चलती रहीं चलती रहीं तो जो बहुत से बीच में हुए व्यक्ति बहुत महापुरुष हुए अच्छा जीवन था साधक थे समाज का उपकार किया अपने जीवन को पवित्र बनाया अच्छी बातें भी कहते बहुत कही है उन्होंने महापुरुष है वो आदरणीय है वह प्रेरणा भी मिलती है उनके अनुसार चलते हैं तो जीवन भी ऊंचा बनता है तो वो सब तो कुछ अच्छा होते हुए भी वेदों से दूर होने के कारण से ये कुछ भिन्न बातें भी प्रचलित हो गई तो उतने अंश में हम कह सकते हैं कोई भी व्यक्ति हो ईश्वर से बढ़कर के वेद से बढ़कर के किसी को नहीं माना जा सकता कितने भी कोई भी हो मैं दयानंद ने भी इसी अपने लिए भी यही कहा कि मेरी कोई बात यदि वेद के विपरीत है तो उसको नहीं मानना ऋषियों की बात भी परम गुरु परमात्मा की बात से विपरीत जाती है वो नहीं माननी है क्योंकि ये अंतिम कसौटी नहीं है ऋषि हालांकि जानवान होते हैं ठीक ही बताते हैं लेकिन फिर भी आखिर तो मनुष्य अल्पच्यता हो सकती है असावधानी हो सकती है कुछ भी हो सकता है तो इसलिए जो सत्य के ग्राही है वो अपना कथन सबसे मुख्य है ये नहीं कहते प्रस्तुत नहीं करते वो जानते हैं कि हम भी मनुष्य हैं पर कुछ की प्रवृति रहती है कि भाई या लोग ऐसा समझने लग जाते हैं उन्होंने तो नहीं कहा लोग कहते भाई इनका वचन तो बस सबसे बड़ा है और गुरु की महिमा हमारे यहां बहुत ज्यादा कर दी गई कि उन्हीं के वचन सब हो गए बाकी सबको कर देते कितने व्यक्ति हुए जो कहते हैं कि नहीं बस ये है बाकी और किसी की आवश्यकता नहीं है सबको हटा देते हैं पिछले ऋषियों के औरों के बस इसको कर लो यही ठीक है उनके अपने रचे ग्रंथ होते हैं जिन भी कारणों से वो अपने ग्रंथों को रखते हैं तो जब दूसरी मूल आधार प्रमाणिक चीजें हटती गईं और अलग अलग होती गईं और अपनी कुछ विशेषता के लिए कुछ कुछ अलग अलग करते चले गए भिन्नताएं आती गई तो यही कहा जा सकता है मेरी समझ तो यही है मैं विनम्रता के साथ इस बात को रख रहा हूं उनके प्रति आदर रखते हुए भी वो महापुरुष हैं उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया है सब कुछ लेकिन इन बिंदुओं पर वेद और ईश्वर की तुलना में अगर देखेंगे तो उससे बढ़ तो किसी को हम नहीं मान सकते उतने अंश में हम ये माना जाएगा कि उन्हें इस बात का या तो ज्ञान नहीं था और या तो ज्ञान होते हुए भी उसको गौण रूप से करते थे आज भी कितने लोग हैं उस परम्परा में है उनको पता है ये ईश्वर नहीं है महापुरुष हैं, लेकिन फिर भी उन संस्थाओं के बड़े पदों पर भी हैं चलते भी हैं कार्य भी करते हैं लोगों के साथ में इन क्रियाओं को पूजा पाठ आदि को करते भी हैं वो सब वैसे ही करते हैं अवतार की तरह से लेकिन जानते हैं नहीं कर सकते वो अगला प्रश्न है शब्द प्रमाण तर्क अनुमान आदि के आधार पर भिन्न भिन्न निष्कर्ष प्राप्त होता है तो प्रत्येक के पक्ष में कुछ न कुछ तो विषय प्राप्त हो ही जाता है तो श्रेष्ठ क्या और क्यों माने तो पहली बात तो ये जो कह रहे हैं कि शब्द प्रमाण तर्क अनुमान आदि के आधार पर भिन्न भिन्न निष्कर्ष प्राप्त होता है ठीक है कुछ भिन्न हो सकता है ऐसे में हमें कई प्रमाणों को साथ में लेना होता है केवल एक के आधार पर नहीं हम उसकी पुष्टि करते बार बार करते और उस पर विचार करते हैं जहां विपरीत आ रहा है वहां और विचार करते हैं और प्रमाणों को खोजते हैं उसके आधार पर निर्णय होता है वो लगभग ठीक आ जाएगा हम भी पहुंच सकते हैं लगभग ठीक पे इसलिए वो सदा भिन्न भिन्न हो ऐसा नहीं है और हमें पता लग जाता है कि ये चीज यहाँ गलत है दो तीन प्रमाण एक तरफ जा रहे हैं एक एक तरफ जा रहे है उससे हमें पता लगता है प्रमाण में किसकी प्रबलता है कौन सा शब्द प्रमाण मुख्य उसके आधार पर निश्चय हो जाता है उसमें संशय नहीं रहता है इनका था कि भिन्न भिन्न विषय पक्ष प्राप्त होते हैं तो उनमें से श्रेष्ठ क्या है और क्यों माने तो उसमें शब्द प्रमाण की दृष्टि से तो वेद ही मुख्य है और वेद के भी अर्थों में जहां भिन्नता आती है भिन्न भिन्न अर्थ भी लोग बात करते हैं तो उसमें वेद की ही अंत है साक्षी से उसको देखा जाता है कि ये बात वेद के अन्य प्रसंगों से विरुद्ध है या नहीं है विरुद्ध है तो वो शिकार नहीं होगी क्योंकि जिस ईश्वर की वो रचना है वो परस्पर विरुद्ध बात नहीं कहेगा एक सामान्य व्यक्ति भी प्राय नहीं करता है वो अपने ही विरुद्ध बातों को एक जगह इधर उधर नहीं कहेगा तो वो बातें वेद के वचनों के परस्पर विपरीत नहीं जानी चाहिए और सृष्टि क्रम के विपरीत भी नहीं जानी चाहिए क्योंकि जिस परमात्मा ने वेद को बनाया उसी ने ही सृष्टि को भी बनाया है उसमें भिन्नता नहीं होनी चाहिए हम यदि कोई ऐसा अर्थ कर लें जो सृष्टिक्रम के विपरीत जा रहा है तो उसमें हमारे अर्थ करने में भेद है दोनों जगह संगति होनी चाहिए इसलिए जो भी बात सृष्टिक्रम के विपरीत जा रही है और वेद के विपरीत जा रही है वो नहीं की जा सकती उसको एक रूप में हमारे को जो ठीक है उसको छाटना होता है और कई बार वेद नहीं पढ़े हैं और कुछ विज्ञान सृष्टिक्रम भी नहीं जानते तो फिर यही हमारा उपाय रहता है कि जो महापुरुष है उनके अनुसार चलते हैं महापुरुष भी नहीं है तो अपने आत्मा की अंत साक्षी से जो अंतरात्मा ठीक कहता है कि भैया उसी पे चलना होता है और वो एक सामान्य स्तर है केवल उसके आधार पर नहीं चला जाता अगला प्रश्न ये भी रजनीशी का ही है अवतार के प्रसंग में ही है कि ईश्वर यदि इस कारण जन्म नहीं लेता है कि ईश्वर का तो कर्मफल होता ही नहीं होता ही नहीं है तो ईश्वर के जन्म लेने में भी क्या यह प्रश्न उपस्थित होगा देखिये ईश्वर के वैसे तो कर्म नहीं होते ठीक बात है सकाम कर्म नहीं होते ये एक सामान्य युक्ति तर्क साथ में जोड़ी गई समझने के लिए अवतार नहीं होता है, वो शरीर धारण नहीं करता उसके लिए प्रमाण अलग है वो मुख्य वो निर्दुष्ट है ये तो साथ में बात कही गई है क्योंकि इन्होंने आगे जो प्रश्न उठाया इसमें एक बात और है चूंकि जो ईश्वर का अवतार मानते हैं शरीर धारण मानते हैं वो भी उनके पूर्व कर्मों को बोलते हैं वो कहते हैं पिछले जन्म में ये किया था पिछले जन्म में ये किया था उसके फल के रूप में ये हुआ ये घटना हुई वही अवतार को मानने वाले बोलते हैं तो ऐसे कर्म अवतारी अवतार अवतारी भगवान के साथ में उन्होंने जोड़ रखे पिछले जन्मों के वो नहीं हो सकते परमात्मा के जिस तरह के कर्म और जिस तरह के निंदित कर्म उन्होंने लिख दिए हैं एक दूसरे की आलोचना करने में और अपने अवतार को ऊंचा बनाने में जो परस्पर निम्न स्तर पर जाकर के परमात्मा की इतनी आलोचना कर दी और वो महापुरुषों को भी नहीं हो सकती वो तो उन्होंने उनको इतना इस तरह से प्रस्तुत किया है एक दूसरे को करने के लिए वो कर्म से जुड़ी हुई बातें हैं सारी और पाप कर्मों से जुड़ी भी बातें बहुत सी हैं तो ऐसे कर्म परमात्मा के कैसे स्वीकार किए जा सकते हैं वो सर्वज्ञ है वो विवेकी है, है वो पवित्र है वो गलत कार्य करेगा ही नहीं करता ही नहीं है और इन्होंने अवतार को मानते हुए ये सारी बातें जोड़ लिए तो जो चीज परमात्मा से तो घट नहीं सकती उस दृष्टि से यह कह सकते हैं हम कि परमात्मा के ऐसे कर्म ही नहीं है जो जिस तरह के फल भोग रहा है और जिस तरह की अवतार वाले कथन करते हैं वास्तव में ये अपने आप में कोई हेतु तो नहीं है कि उसके कर्म नहीं होते इसलिए जन्म ले लेता क्योंकि इन्होंने एक बात रखी आगे कि यदि ईश्वर कर्मफल न होने के कारण जन्म नहीं लेता ले सकता तब तो मुक्ति के बाद लौटी आत्माओं का भी जन्म नहीं होना चाहिए क्योंकि उनका भी तो कर्माशय क्षय हो चुका है ठीक तर्क है आपका इसलिए ये अपने आप में मूल कारण नहीं है लेकिन लोग चूंकि कर्मों को जोड़ते हैं अवतार वालों के साथ में अवतारी भगवानों के साथ में उनके पूर्वजनों के कर्मों को जोड़ते हैं उस दृष्टि से यह कथन था परमात्मा के तो ऐसे कर्म है नहीं और मात्र कर्म नहीं है इसलिए जन्म नहीं ले सकता ये बात नहीं है ये तो प्रसंग से कही हुई बात है तो आगे इन्होंने इसी प्रसंग में पूछा कि यदि मुक्तात्मा का पुनः पुनः जन्म ईश्वरीय व्यवस्थाओं के कारण है मुक्तात्मा का तो ईश्वर स्वयं अपनी व्यवस्था के अनुसार जन्म क्यों नहीं ले सकता वो परिपूर्ण है उसको आवश्यकता नहीं है और उसका स्वयं का भी कथन मिलता है वो शरीर रहित है सुशील जी का प्रश्न है क्या एक साधारण मनुष्य पुरुषार्थ चतुष्टय का सहारा लेकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है या मोक्ष प्राप्ति के लिए विशेष साधना की आवश्यकता होती है जैसे योगीजन करते हैं तो देखिए पुरुषार्थ चतुष्टय में मोक्ष भी आ जाता है चार चीजें धर्म अर्थ काम और मोक्ष तो ये जो है कि पुरुषार्थ चतुष्टय का सहारा लेकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है तो मोक्ष भी उसमें एक है चार में से अंतिम बाकी तीन चीजों का सहारा लेकर के मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल ठीक है धर्म अर्थ काम और फिर उससे मोक्ष की प्राप्ति इसमें धर्म सर्वप्रथम है धर्म पूर्वक अर्थ को प्राप्त करना धन को प्राप्त करना साधनों को प्राप्त करना तो जब धर्म पूर्वक इनको प्राप्त करेंगे तो अधर्म की चीजें हट जाएंगी अन्याय अत्याचार से शोषण से मिलावट से रिश्वत से जो हम प्राप्त कर लेते हैं अन्यायपूर्वक वो नहीं करेंगे तो पाप कर्म से हट गया वो पैसे के लिए तो अधिकांश पाप होते हैं धन के साधनों के लिए तो धर्म पूर्वक अर्थ को अर्जन करता है और धर्मपूर्वक ही काम का सेवन करता है काम का मतलब है अपनी इच्छाओं की पूर्ति जीवन के लिए जीवन चलाने के लिए सुख प्राप्ति के लिए जो करता है वो भी वो धर्मपूर्वक ही करता है तो संसारिक सुखों को लेने के लिए भी व्यक्ति अधर्म करता है और जब धर्मपूर्वक इन कामनाओं को पूरा कर रहा है तो जो अधर्म की संभावना है वो भी हट गई उसकी भी हट गई न तो साधनों के लिए अधर्म कर रहा है और न भोग भोगों के लिए सुख के लिए कामनाओं की पूर्ति के लिए अधर्म कर रहा है तो ऐसे जो चलेगा तो चलने वाला मुक्ति तक पहुंच जाता है फिर वो निष्कामता को प्राप्त करता है तो पुरुषार्थ चतुष्टय अपने आप में पूर्ण है उसमें पूरी मुक्ति तक का है विधान है वो संक्षेप से कहा गया बाकी उसका विस्तार है और आगे इन्होंने पूछा है कि ये मोक्ष की स्थिति वास्तव में क्या है इस स्थिति में कहा जाता है ईश्वर के साथ एकाकार एकत्व हो गया है ये एकत्व क्या है तो मोक्ष की स्थिति मतलब मोक्ष मतलब मुक्ति यानी छूट जाना दुखों से छूट जाना बंधन से छूट जाना इस सारे बंधन दुखमा नहीं रहते और परमात्मा से एकाकार का मतलब ये हुआ कि जैसे परमात्मा आनंद से युक्त है वो हम हमें भी प्राप्त हो जाता है परमात्मा बंधन रहित है हम भी बंधन रहित रहते हैं जन्म मरण के चक्र से हम छूट जाते हैं परमात्मा दुख से रहित है पवित्र है हम भी वैसे ही रहते हैं ये सारा का सारा उससे एकत्व रहता है अभी हम परमात्मा को भूल भी जाते हैं वहां तो परमात्मा से ही युक्त रहते हैं सदा परमात्मा हमारी सहायता करता है जो जो गमना गमन है जान है आनंद है वो परमात्मा कृपा से हमें देता है इस रूप में एकत्व रहता है लेकिन सत्ता तो दोनों की स्वतंत्र पृथक रहती है परमात्मा जानता है कि ये मुक्तात्माए है मुक्तात्माए है जानती हैं कि ये परमात्मा है ये बद्धात्माए है, है ये इस शरीर में है ये मनुष्य शरीर में परमात्मा सब आत्माओं को यथावत जानता है मुक्तात्माओं को भी जानता है इनका कितना काल हो गया ये भी जानता है इस सारी की सारी स्थिति वहां एकत्व एक का मतलब इसी अंश में लेना चाहिए एक जैसा आत्मीयता बहुत अधिक रहती है गुणों का सादृश्य कुछ होता है इतना हो सकता है आनंद आदि का इसे इतना ही रखना है प्रणवता ओ... साधार अभिवादन ओम